जिज्ञासा साधना की दृष्टि से नर्मदा का उत्तर तट अनुकूल है या दक्षिण तट कृपया अपना अनुभव बताइए समाधान नर्मदा सब जगह एक समान पवित्र है बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उत्तर तट का संबंध देवताओं से है और दक्षिण तट का संबंध पितरों से पर ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर मन लग जाए वही तट साधना के लिए उचित है अन्य तीर्थों में बहुत सावधानी आवश्यक है पर नर्मदा का स्वभाव तो ऐसा है कि जैसा माता बालक के दोषों को नहीं देखती उसी प्रकार अपने आश्रितों के दोषों को न देखते हुए उन्हें संभालती है वह समर्थ माता है नर्मदा के समान समर्थ माता मैंने वर्तमान समय में अन्यत्र कहीं नहीं देखी मेरा अनुभव तो यही है जिज्ञासा कोई एक ऐसा साधन बताइए जिससे व्यक्ति स्वात्मा राम बन जाए समाधान एक दिन स्वामी अखंडानंद जी ने उड़िया बाबा जी से पूछा महाराज कोई एक ऐसा साधन बता दीजिए जिससे व्यक्ति स्वात्मा राम बन जाए उड़िया बाबा ने कहा बस जिह को वस् में कर लो स्वात्मा राम बन जाओगे जिह में दो इंद्रियां बैठी हैं वागिन्द्रीय और रसनेन्द्रीय जितम सर्वम जिते रसे रसनेन्द्रिय और वागेंद्रीय को जीत लो तो संपूर्ण संसार को जीत लोगे मुख से कभी झूठ न निकले व्यर्थ बात न निकले केवल भगवान की कथा ही निकले वाणी से व्यवहार करना ही करो जितना आवश्यक हो ऐसे ही रसनेन्द्रिय को भी जीतना चाहिए भोजन इस प्रकार का करो जिससे शरीर का निर्वाह मात्र हो इस प्रकार जिह को जीत लोगे तो सारे विश्व को जीत लोगे और स्वात्मा राम हो जाओगे जिज्ञासा क्या धन संचय परमार्श साधन में विघ्न करता है समाधान धन संचय परमार्श में किसी प्रकार से सहायक नहीं है विघ्न ही है क्योंकि व्यक्ति धन संग्रह का ही चिंतन करता रहेगा तो परमार्श चिंतन कैसे करेगा एक राजा बड़ा उदार था वह अपने नाई को रोजाना एक सोने की गिन्नी देता था नाई उसको अपने घर ले जाकर कुछ हिस्सा दान कर देता था और कुछ हिस्से से अपने संबंधियों की सहायता भी करता था बचे हुए धन से अपने घर का खर्च चलाता था ऐसा बहुत दिन चलता रहा वह बड़ा सुखी था एक दिन वह जंगल गया वहाँ उसे एक पेड़ के नीचे एक घड़ा मिला जिसमें सोने की कुछ गिन्नियाँ थीं लोभवश वह उसे घर ले आया अब उसको बड़ी चिंता हो गई कि यह घड़ा गिन्नियों से कब भर जाए उसने दान पुण्य सब बंद कर दिए राजा से मिलने वाली गिन्नियों में से अधिकांश को वह उसमें डालने लगा पर घड़ा भरता ही न था अब तो उसकी शांति भी भंग हो गई इस प्रकार एक वर्ष बीत गया उसको परेशान देखकर एक दिन राजा ने पूछा कहीं तुम्हें प्रतिदिन एक गिननी कम तो नहीं पड़ रही है तब उस नाई ने कहा नहीं सरकार राजा ने कहा फिर इतना चिंतित क्यों हो कहीं तुम यक्ष का घड़ा तो नहीं मिला यक्ष का घड़ा जंगल में होता है वह कभी नहीं भरता जिसके पास वह आता है उसके मन में रहता है कि मैं इसको कैसे भरूं? उस घड़े में आप जीवन भर डाल सकते हैं परंतु निकाल नहीं सकते नाई ने कहा सरकार आपकी बात बिल्कुल ठीक है तब राजा ने कहा बस तेरी चिंता का कारण यही है उस घड़े को जहाँ से लाया था वहीं ले जाकर रख दे तभी शांति मिलेगी आज भी देखा जाता है कि चाहे साधु हो या गृहस्थ रुपये यदि डिपॉजिट में डाल देता है तो उसे निकालने की इच्छा ही नहीं होती उसके बढ़ाते ही जाता है चाहे कितने ही कष्ट झेलने पड़े साधु को इससे बचकर रहना चाहिए यह भी यक्ष का घड़ा ही है जिज्ञासा जब कभी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो बहुत विघ्न आते हैं जिससे वह विचलित हो जाता है इससे बचने का क्या उपाय है समाधान आपकी सत्य पर चलने की जो इच्छा शक्ति है उसको ही प्रबल करो वही आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी मनुष्य जीवन में हार मानने की कोई जगह नहीं है जिज्ञासा साधु लक्ष्य से क्यों भटक जाता है समाधान साधु जब घर छोड़ता है तो ईश्वर के आधार पर ही छोड़ता है पर यदि आगे वह अपने लक्ष्य के विषय में सावधान न रहे और बीच में ही आश्रम बनाने पढ़ाने प्रवचन करने इत्यादि पढ़कर लक्ष्य को भूल जाए तो उससे दूर चला जाता है पाठशाला बनाने पैसे इकट्ठे करने भागवत कथा करने इन सब के लिए साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है ये सब तो इसके बिना भी हो सकते हैं साधु का एक ही कर्तव्य होता है परमात्म चिंतन यदि वह इस कर्तव्य से भटक जाए तो उसका लक्ष्य छूट जाता है